पातंजल योग प्रदीप षठ दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा चौथा ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्री वल्लभाचार्य का शुद्धा द्वित सिद्धांत श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रमी संबत् पंद्रह सौ छत्तीस सदनुसार चौदह सौ उन्यासी ईस्वी सन में हुआ इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य अड़ुभाष्य कहलाता है उनका मत निर्विशेष अद्वैत विशिष्ट अद्वैत और द्वैत तीनों सिद्धांतों से भिन्न है यह शंकराचार्य के समान इस बात को नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म एक है और न मायात्मक जगत को मिथ्या मानते हैं बल्कि माया को ईश्वर की इच्छा से विभक्त भी एक शक्ति बतलाते हैं माया अधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए मोक्ष का मुख्य साधन ईश्वर भक्ति है माया रहित शुद्ध जीव और परब्रह्म शुद्ध ब्रह्म एक वस्तु ही है दो नहीं है इसलिए इसको शुद्ध अद्वैत संप्रदाय कहते हैं इस अंश में यह सिद्धांत सांख्य योग के सदृश है किंतु पौराणिक रंग में इसकी दार्शनिकता छिप गई है पाँचवा ब्रह्मषूत्र के भाष्यकार श्री निम्बारकाचार्य का अद्वैत सिद्धांत श्री निबारकाचार्य लगभग विक्रम संबत १२१९ तदनुसार ग्यारह सौसठ सन में हुए हैं इन्होंने वेदांत पारिजात नाम से ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है जीव जगत और ईश्वर के संबंध में इनका मत है कि यद्यपि ये तीनों परस्पर भिन्न हैं, तथापि जीव और जगत का व्यवहार तथा अस्तित्व ईश्वर के इच्छा पर अवलंबित है स्वतंत्र नहीं है और ईश्वर में ही जीव और जगत के सूक्ष्म तत्व तो रहते हैं विशिष्ट अद्वैत से अलग करने के लिए इसका नाम द्वैत अद्वैत संप्रदाय रखा गया है उपर्युक्त संप्रदाय शंकर के मायावाद को स्वीकृत न करके ही उत्पन्न हुए हैं और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति प्रधान है वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं इसलिए जहाँ स्वामी शंकराचार्य का भाष्य उपनिषदों पर निर्भर है वहाँ इन संप्रदायों के भाष्य में पुराणों और विशेषकर विष्णु पुराण को अधिक उद्धत किया गया है प्राय ये सब संप्रदाय चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं पहला सालोक की मुक्ति विष्णु अर्थात ईश्वर के लोक में निवास करना दूसरा सामिप्य मुक्ति ईश्वर के लोक में ईश्वर के समीप रहना तीसरा सारूप्य मुक्ति विष्णु अर्थात ईश्वर के समान रूप वाला बन जाना और चौथा सायुज्य मुक्ति विष्णुलोक में विष्णु के समान विभूतियों को प्राप्त होना ये मुक्ति की अवस्थाएं एक प्रकार से देवलोक अर्थात सूक्ष्म जगत के स्वह मह जनह तपह और सत्यम के अंतर्गत हो सकती है ब्रह्मसूत्र पर विज्ञान भिक्षु का भाष्य नए ढंग का विज्ञानामृत नाम से है जिसमें श्रुति स्मृति और दर्शनों की एक साथ तात्पर्य में संगति दिखाई गई है किंतु वह किसी भी संप्रदाय रूप में नहीं है